अनोशो टॉक जीवन संगीत नंबर फोर एक अद्भुत व्यक्ति हुआ नाम था चौंग तसे रात सोया स्वप्न देखा स्वप्न देखा कि एक तितली हो गया हूँ, फूल फूल उड़ रहा हूँ। सुबह उठा तो बहुत उदास था मित्र उसके पूछने लगे कभी उदास नहीं देखा इतने उदास क्यों दूसरे उदास होते थे तो पूछते थे राह चुआंग से मार्ग पाते थे और उसे तो कभी किसी ने उदास नहीं देखा चुआंग ने कहा क्या बताऊं क्या फायदा है एक बहुत उलझन में पड़ गया रात एक सपना देखा कि मैं तितली हो गया मित्र कहने लगे पागल हो गया हो इसमें चिंता की क्या बात है च्वांग ने कहा सपना देखा इसमें चिंता नहीं लेकिन सुबह उठ के मुझे एक ख्याल घेर लिया है और वो ये कि रात आदमी सपना देखता है कि तितली हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है अब तितली सो गई हो और सपना देखती हो कि आदमी हो गई अगर आदमी सपने में तितली हो सकता तो तितली भी तो सपने में आदमी हो सकती है तो चौंग कहने लगा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं कि मैं असली में आदमी हूं जिसने तितली का सपना देखा या तितली हूं जो आदमी का सपना देख रही और कैसे तय करूं कि क्या सही है? हम भी कैसे तय करेंगे कि जो रात हम देखते हैं वो सपना है या जिन जो दिन हम देखते हैं हम भी कैसे तय करेंगे कि जो हम देखते हैं वो सच है या सपना है और जब तक हम ये न तय कर लें कि जो हम जी रहे हैं वो सपना है या सत्य तब तक हमारे जीवन से कोई अर्थ निष्पन्न नहीं हो सकता सत्य की खोज में स्वप्नों को स्वप्न की भांति जानना असत्य को असत्य की भांति जानना असार को आसार की भांति जानना तो जरूरी है जो भी सत्य को जानना चाहता है उसे स्वप्न से तो जागना ही पड़ेगा लेकिन रात हम सोते हैं तो भूल जाते हैं दिन को भूल जाता है सब कुछ जो था ये भी भूल जाता है हम कौन थे जागकर, धनी है या गरीब आद्रत है या अनाद्रत जवान है या वृद्ध सब भूल जाता है जो हम जागे हुए थे स्वप्न में सब भूल जाता है स्वप्न से उठते हैं तो जागकर सब भूल जाता है जो स्वप्न में देखा जागकर हम कहते हैं सपना झूठा था क्यों क्योंकि जागरण ने उसे भुला दिया तो निद्रा में भी हमें कहना चाहिए कि जो जाग देखा था वो झूठा था बल्कि एक बहुत बड़ी मजे की बात है जाग के तो हमें ख्याल रहता है कि सपना देखा था सपना याद रहता है लेकिन सपने में हमें जागने का इतना भी ख्याल नहीं रहता कि हमने जो देखा था वो कभी देखा या हम कभी जागे हुए भी थे जागने में तो सपने की थोड़ी स्मृति रह जाती है सपने में जागने की इतनी भी स्मृति नहीं रह जाती इतना भी भूल जाता है सब तरह खो जाता है फिर मरने पर तो हमने जीवन में जो देखा वो फिर सब खो जाएगा तो जीवन में जो हमने देखा वो मृत्यु के बाद मृत्यु के क्षण में सपना रह जाता है कि सब इस संबंध में थोड़ी बात जाननी जरूरी है क्योंकि उससे जानकर ही हम सत्य की दिशा में गतिमान हो सकते हैं अगर ये साफ हो जाए कि हम अपने से जितने दूर जाते हैं उतने ही सपनों में चले जाते हैं तो हम सपनों से जितने पीछे लौटेंगे उतने ही अपने में आ जाएंगे अपने में आने के लिए सब तरह के सपने छोड़कर आना पड़ेगा लेकिन जिंदगी को हम असत्य कहें ये तो मुश्किल है हम तो असत्यों तक को सत्य मान लेते हैं मैंने सुना है और हम सब जानते हैं चित्र देखने जाते हैं फिल्म देखने जाते हैं कोई दुखी है पर्दे पर पर्दे पर कोई भी नहीं सिर्फ धूप और छाया का खेल सिर्फ प्रकाश और अंधकार का मेल कुछ भी नहीं है कोरे पर्दे पर सिवाय इसके कि कुछ किरणें नाच रही और कोई दुखी है और हम दुखी हो जाते हैं और कोई सुंदर है और हम मोहित हो जाते हैं और कोई पीड़ित है और हमारे आंसू बहने लगते हैं और किसी की खुशी में हम खुश भी हो जाते हैं और तीन घंटे फिल्म में बैठकर भूल जाते हैं कि जो था वो सिर्फ एक पर्दा था और नाचती हुई किरणे थी और कुछ भी नहीं था और उन नाचती हुई किरणों में उन झूठे बने चित्रों में हम रोए भी हम हंसे भी हम लीन भी हुए और उसके लिए हमने पैसे भी दिए, उसके लिए हमने समय भी दिया। अक्सर तो लोग गीले रुमाल लेकर बाहर निकलते इतने और सुबह गए चित्रों में हमारे भ्रमजाल में पड़ जाने की बड़ी संभावना मालूम पड़ती है हम सपने को सत्य मान लेने के लिए इतने इतने आदि हो गए हैं एक बहुत बड़ा विचारक था बंगाल में विद्यासागर एक दिन एक नाटक देखने गया है और एक एक पात्र है जो एक स्त्री के पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है उसे परेशान कर रहा है एकांत एक, एक अंधेरी रात में उस पात्र ने उस अभिनेता ने उस स्त्री को पकड़ लिया है विद्या सागर का होश खो गया वे भूल गए कि सामने है जो नाटक है निकाला जूता कून पड़े स्टेज पर लगे मारने उस अभिनेता को लोग तो हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा एक क्षण में उनको भी ख्याल आ गया कि ये क्या कर रहा हूं लेकिन उस अभिनेता ने विद्यासागर से भी ज्यादा बुद्धिमानी प्रदर्शित उसने वो जूता उनके हाथ से लेकर सिर से लगा लिया और लोगों से कहा कि इससे बड़ा पुरस्कार अभिनय के लिए मुझे पहले नहीं मिला कभी सोचा भी नहीं था कि विद्यासागर जैसा बुद्धिमान आदमी भी नाटक की एक कथा को इतना सच मान लेगा मैं धन्य हुआ इस जूते को संभाल के रखूंगा ये सबूत रहा कि मैंने कोई अभिनय किया था जो इतना सच हो गया था विद्या सागर तो बड़े छपे होंगे नाटक को हम सच मान सकते हैं क्यों कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों हो जाता है ऐसा हो जाने का कारण है बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और वो ये है कि हम सत्य को तो जानते ही नहीं हम सपनों को ही सत्य मानने के आदि रहे हम किसी भी सपने को सत्य मान देते हैं हमारी आदत है सपनों को सत्य मान देने की इसलिए रात आख के पर्दे पर सपनों को हम सच मान लेते हैं यहां तक कि सपने में कोई आपकी छाती पे चढ़ गया है अब नींद खुल गई है आप जानते हैं कि सपना टूट गया लेकिन छाती है कि धड़के चली जा रही अब आप कहते भी कि सपना था सब लेकिन हाथ पैर कपे चले जा रहे हैं सपने में जो इम्पैक्ट सपने में जो संघात हो गया था वो अब तक अपना प्रभाव जारी रखे दिन में भी जिंदगी में भी हम सपनों को ही सच मानते हैं और जो जो हम सच समझते हैं करीब करीब सपना है एक आदमी धन इकट्ठा करने चला जा रहा है रोज गिनता है तिजोड़ी बंद करता है खाते बही हिसाब रखता है इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया कोई सपना देख रहा है धन का सपना देख रहा है बढ़ाता चला जा रहा है इकट्ठा करता जा रहा है मैंने सुना है एक ऐसे धनी आदमी ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया थे न तो कभी खाया न कभी ठीक से पिया न कपड़े पहने कपड़े खाना पीना गरीब आदमी ही कर पाते हैं अमीर आदमी सिर्फ पैसा इकट्ठा कर पाते हैं जिंदगी बेच देते हैं और रुपया इकट्ठा कर लेते हैं बहुत रूपया उसने इकट्ठा कर लिया पत्नी बीमार पड़ी पास पड़ोस के लोगों ने कहा इलाज करवा लो उस आदमी ने कहा बचना होगा तो कोई उठा नहीं सकता भगवान की मर्जी होगी कौन उठा सकता है बड़ी ज्ञान की बात कही और भगवान की मर्जी नहीं है कितनी ही दवा खर्च करो व्यर्थ पैसा खराब होगा उठ जाएगी तो हम तो उस पर विश्वास करते हैं अब लोग क्या करते हैं कई बेईमान होते हैं कमजोरियों को भी सिद्धांतों में छिपा लेते हैं और अक्सर बेईमान कमजोरियों को सिद्धांतों में छिपाते हैं अब उसने एक ऐसी बात की कि लोग क्या कहते हैं आखिर पत्नी मर गई जब मरी गई तो लोगों ने कहा आर्थी पर कुछ खर्च करना पड़ेगा उसने कहा अब जो मरी गई उस पर खर्च करना तो बिल्कुल फिजूल है अब जो मरी गया उससे क्या मतलब है म्यूनिसिपल की बैलगाड़ी भी डहलाएगी अब मरे को धोना और शोरगुल मचाना और खर्च करना इसमें सार क्या है अरे जब जिंदा को नहीं बचा सके तो अब मुर्दे पर हम क्या कर सकते फिर तो उसकी खुद की मौत आई तो लोगों ने कहा कि अब तो तुम भी बूढ़े होते हो मरने के करीब होते हो कमजोर होते हो बीमारियां आती इलाज करवा लो उसने कहा कि मैं बेकार पैसा खराब नहीं कर सकता बीमारियां तो भाग्य से आती पिछले जन्मों के कर्म से आती है पैसा क्या करे लोगों ने कहा अब ज्यादा हद हो गई अब खुद पर ही खर्च नहीं करोगे मर जाओगे तो ये सारा पैसा लोग बर्बाद कर देंगे ना कोई लड़का है तुम्हारा ना कोई उसने कहा मैं एक पैसा नहीं छोड़ के जाने वाला लोगों ने कहा ये तो आज तक सुना नहीं सभी को ये ख्याल है कि कुछ छोड़ के न जाएंगे क्योंकि अगर ये साफ हो जाए कि सब छोड़ के जाना पड़ेगा तो पकड़ छूट जाए इसी क्षण अभी वो पकड़ उतनी ही मजबूत है जितना ये ख्याल है कि नहीं छोड़ के नहीं जाएंगे लेकिन तो एक एक इंच जमीन के लिए आदमी लड़े और खून बहा और एक एक पैसे के लिए जिंदगी को कोड़ी का करते पकड़ ऐसी है कि लगता है कभी नहीं छोड़ेंगे उस आदमी ने भी कहा कुछ गलत नहीं कहा कहा कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे लोगों ने कहा अब तक तो सुना नहीं सबको छोड़कर जाना पड़ता है उसने कहा कि लेकिन मैंने ऐसा इंजाम किया कि मैं छोड़कर जाने वाला मरने की रात करीब आने लगी उसे शक हुआ तो उसने रात अपनी सारी सोने की मोहरें गठरी में बांधी उनको कंधे पर लेकर नदी के किनारे गया एक सोए हुए मल्लाह को जगाया और उससे कहा कि मुझे नाव में बिठा के ले चल मैं बीच नाव में गंगा में डूबकर प्राण विसर्जन करना चाहता हूं अरे जब मरना ही है तो तीर्थ में मरना चाहिए उसने सोचा मर गए तो रूपयों का क्या होगा इसलिए रुपयों को साथ लेके गंगा में कून जाओ पैसे वाले इसलिए तीर्थों में जाके मरते हैं जो साथ में है उसे कुछ ले जाने का उपाय तीर्थ में खोजते हैं मंदिर बनाते हैं धर्मशाला बनाते हैं ये तरकीबें हैं रुपयों को साथ ले जाने की ये तरकीबें हैं ये आसपास मिला है कि इस तरह खर्च करोगे धर्म में लगाओगे तो उधर मिल जाएगा इधर एक लगाओ उधर लाख मिल जाएंगे कंजूस लोग आदमी लगा देता है तो उधर लाख मिल जाएंगे वो सारी बांध के गटसी मल्ला ने कहा कि एक सोने की मोहर लूंगा आधी रात सो गया मुझे गड़बड़ मत करो वो आदमी ने कहा एक सोने की मोहर तुझे शर्म नहीं आती एक मरते हुए आदमी पर इतनी भी दया नहीं आती एक सोने की मोहर बेशर्म कभी जिंदगी में मैंने नहीं दी किसी को और तुझे मरते हुए आदमी पर दया भी नहीं आती इतना कठोर और दुष्ट है तू तो। उस मल्लाह ने कहा तो आप किसी और को ठहरा ले उसने कहा मैं ज़्यादा शोरगुल भी नहीं मचा सकता हूं तो लोगों को पता चल जाए कि सब मोहरा लेके कूद गया मैं तो मरू लोग मोहरा निकाल ले तो उसने कहा चल भाई लेकिन जरा ठहर जा मैं छोटी से छोटी मोहर खोज लू वो आदमी मरने जा रहा है वो गंगा में कूदने जा रहा है लेकिन उसका चित्त जरूर वो किसी सपने में जिया है जिंदगी भर सपने में या पागलपन में किसी मेडनेस में वो आदमी विक्षिप्त रहा है जो भी आदमी पैसे को पकड़े हुए दिखाई पड़े समझना कि वो पागल है हालांकि इतने पागल है दुनिया पर कि इतने पागल भी तो नहीं बनाए जा सकते सच तो यह है कि अगर दुनिया में पागलों और गैर पागलों को अलग करना हो तो गैर पागलों के लिए छोटे छोटे घर बना देने चाहिए क्योंकि बाकी तो सब पागल हैं उनको बाहर रखना पड़ता एक आदमी पैसे के लिए मरा जा रहा है वो कोई सपना देख रहा है कोई जिसका कुछ उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा है जिंदगी से कोई वास्ता नहीं दिखाई पड़ता उसका हाँ कोई आदमी पैसे कमा रहा हो और जीरा हो उनसे तो भी समझ में आता है कोई आदमी और तरह के सपने देख रहा है कोई आदमी पदों के सपने देख रहा है छोटे पद से बड़े पद बड़े पद से बड़े पद पर जाना है पदों की यात्रा करनी उसके मन में कोई ड्रीम है कोई सपना है जिसको वो पूरा करना चाहता है कि मैं करूंगा सिकंदर या नेपोलियन या कोई भी सब उसी दौड़ में लगे हुए एक सपना देख रहे हैं सिकंदर सपना देख रहा है कि सारी दुनिया को जीत लूं, लेकिन क्या मतलब है सारी दुनिया को जीत लिया तो जीत ही लिया समझो आपने ही जीत लिया फिर क्या है फिर क्या होगा फिर भी तो कुछ नहीं होगा लेकिन एक दौड़ है एक पागल दौड़ है वह आदमी दौड़ रहा है मैंने सुना है सिकंदर जब हिंदुस्तान आता था तो रास्ते में एक फकीर से मिल लिया था फकीर था डायलजनीज एक नंगा फकीर एक के किनारे पड़ा रहा खबर की थी किसी ने सिकंदर को कि रास्ते में जाते हुए एक अद्भुत फकीर है डायलिस उससे मिल लेना सिकंदर मिलने गया है फकीर लेता है नंगा सुबह सरप आकाश के नीचे धूप पड़ रही है सूरज की धूप ले रहा है सिकंदर खड़ा हो गया सिकंदर की छाया पड़ने लगी है डायल्जनीज पर सिकंदर ने कहा की शायद आप जानते न हो मैं हूं महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट आपसे मिलने आया उस फकीर ने जोर से हंसा और उसने अपने कुत्ते को जो कि अंदर माद में बैठा हुआ था उसको जोर से बुलाया कि इधर आ सुन एक आदमी आया है जो अपने मुंह से अपने को महान कहता है कुत्ते भी ऐसी भूल नहीं कर सकते सिकंदर तो चौंक गया सिकंदर से कोई ऐसी बात कहे नंगा आदमी जिसके पास एक वस्त्र भी नहीं है एक छोरा भोग दो तो कपड़ा भी नहीं है कि बीच में आड़ बन जाए सिकंदर कहा तो तलवार पे चला गया उस ने कहा, तलवार अपनी जगह रहने दे बेकार मेहनत मत कर क्योंकि तलवार उनके लिए है जो मरने से डरते हैं हम पार हो चुके हैं उस जगह से जहां मरना हो सकता है हमने वे सपने छोड़ दिए जिनसे मौत पैदा हो चुकी हम मर चुके उन सपनों के प्रति अब हम वहां हैं जहां मौत नहीं तलवार भीतर रहने दे बेकार मेहनत मत कर सिकंदर से किसी को ऐसा कहेगा और सिकंदर इतना बहादुर आदमी उसकी तलवार भी भीतर चलेगी ऐसे आदमी के सामने तलवार बेमानी और ऐसे आदमी के सामने तलवार रखे हुए लोग खिलौनों से खेलते हुए बच्चों से ज्यादा नहीं सिकंदर ने कहा फिर भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं उस डायजन का क्या कर सकते हो तुम क्या कर सकोगे इतना ही कर सकते हो कि थोड़ा जगह छोड़ के खड़े हो जाओ धूप पड़ती थी मेरे ऊपर आड़ बन गया और ध्यान रखना किसी की धूप में कभी आड़ मत बनना सिकंदर ने कहा कि जाता हूं लेकिन एक ऐसे आदमी से मिलके जा रहा हूं जिसके सामने छोटा पड़ गया और लगा कि जैसे पहली दफा ऊंट पहाड़ के पास आ गया अब तक बहुत आदमी देखे से, बड़े से बड़ी शाम के आदमी देखे थे झुका दिए थे आदमी के सामने अगर भगवान ने फिर जिंदगी दी तो आपकी बार कहूंगा कि डायोजनीज बना दो डायजनीज ने कहा और ये भी सुन ले कि अगर भगवान हाथ पैर जोड़े मेरे और मेरे पैरों पर सिर रख दे और कहे कि सिकंदर बन जा तो मैं कहूंगा इससे तो न बनना अच्छा है पागल हूं कोई सिकंदर बनू पूछता हूं जाने के पहले कि इतनी दौड़ धूप इतना शोरगुल इतनी फौज फांटा ले कहां जा रहे हो सिकंदर ने कहा आ रौनक छा गई चेहरा खुश हो गया कहा पूछते हैं एशिया माइनर को जीतने जा रहा हूं दार्जनीज बोला फिर फिर क्या करेंगे फिर हिंदुस्तान जीतूंगा और फिर और फिर चीन जीतूंगा और फिर फिर सारी दुनिया जीतूंगा और ने पूछा आखिरी सवाल और फिर क्या करने के इरादे सिकंदर ने कहा उतने दूर तक नहीं सोचा है लेकिन आप पूछते हैं तो मैं सोचता हूं कि फिर आराम करूंगा डाउजनी कहने लगा ओ कुत्ते फिर वापिस आ कैसा पागल आदमी है हम बिना दुनिया को जीते आराम कर रहे हैं ये कहता हम दुनिया जीतेंगे फिर आराम करेंगे। हमारा कुत्ता भी आराम कर रहा है। हम भी आराम कर रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है आराम करना है ना आखिर में सिकंदर ने आराम ही करना चाहिए तो उसने कहा दुनिया कहां तुम्हें तो आराम को खराब कर रही है आओ हमारे झोपड़े में काफी जगह है दो भी समा सकते हैं गरीब का झोपड़ा हमेशा अमीर के महल से बड़ा है अमीर के महल में एक ही मुस्किल से समा पाता है और बड़ा महल चाहिए और बड़ा महल चाहिए एक ही नहीं समा पाता वो ही नहीं समा पाता गरीब के झोपड़े में बहुत समा सकते हैं गरीब का झोपड़ा बहुत बड़ा है ओ, फकीर कहने लगा बहुत बड़ा है दो बन जाएंगे आराम से बन जाएंगे तुम आज आओ कहाँ परेशान होते हो सिकंदर ने कहा तुम्हारा निमंत्रण मन को आकर्षित करता है तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी शान तुम्हारी बात छिपती है मन को लेकिन आधी यात्रा पर निकल चुका आधे से कैसे वापस वापिस लौटाऊंग जल्दी जल्दी वापिस आ जाऊंगा दार्जिलिंग से कहा तुम्हारी मर्जी लेकिन मैंने बहुत लोगों को यात्राओं पर जाते देखा कोई वापस नहीं लौटता और गलत यात्राओं से कभी कोई वापस लौटता है और जब होश आ जाए तभी अगर वापस नहीं लौट सकते तो फिर मतलब ये हुआ कि होश नहीं आया एक आदमी कुएं में गिरने जा रहा रास्ता गलत हो आगे कुआ हो उसे पता भी ना हो कोई कहे कि अब मत जाओ आगे कुआ है वो कहे अब तो हम आधे आ चुके अब कैसे रुक सकते हैं नहीं लौटा है तम एक आदमी सांप के पास जा रहा हो और कोई कहे कि मत जाओ अंधेरे में सांप बैठा है वो आदमी कहे के हम दस कदम चल चुके अब हम पीछे कैसे वापस लौट सकते हैं और फिर वो डायोजनी कहने लगा कि सिकंदर सपने बड़े होते हैं आदमी की जिंदगी छोटी होती है जिंदगी चुक जाती है सपने पूरे नहीं होते फिर तुम्हारी मर्जी खैर कभी भी तुम आओ हमारा घर खुला रहेगा इसमें कोई दरवाजा वगैरह नहीं है अगर हम सोए भी हो तो तुम आ जाना और विश्राम करना या अगर हमें ना भी पाओ क्योंकि कोई भरोसा नहीं कल का आज सुबह सूरज उगा है कल ना भी उगे हम ना हो तो भी झोपड़े पर हमारी कोई मालिकियत नहीं है तुम आ जाओ तुम ठहरना झोपड़ा रहेगा सिकंदर को ऐसा कभी ना लगा होगा असल में जो लोग सपने देखते हैं अगर वो सच देखने वाले आदमी के पास पहुंच जाएं तो बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग हैं और सिकंदर लेकिन बेचैन हो गया होगा वापस लौटता था हिंदुस्तान से तो बीच में मर गया लौट नहीं पाया असल में अंधी यात्राएं कभी पूरी नहीं होती आदमी पूरा हो जाता है और सच तो यह है कि मालूम कितने कितने जन्मों से हमने अंधी यात्राएं की हैं हम पूरे होते गए हैं बार बार और फिर उन्हीं अधूरे सपनों को फिर से शुरू कर देते हैं अगर एक आदमी को एक बार पता चल जाए कि उसने पिछली जिंदगी में क्या किया था तो ये जिंदगी उसकी आज ही ठप हो जाए क्योंकि यही सब उसने पहले भी किया था यही ना समझियां यही दुश्मनियां यही दोस्तियां यही धन यही यश यही पद यही दौड़ मालूम कितनी बार एक एक आदमी कर चुका है इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था की कि पिछले जन्म को बुला देती है ताकि आप फिर उसी चक्कर में सम्मिलित हो सके जिसमें आप कई बार हो चुके हैं अगर पता चल जाए कि ये चक्कर तो बहुत बार हुआ है ये सब तो मैंने बहुत बार किया है तो फिर एकदम सब व्यर्थ हो जाएगा उसके मर गया संयोग की बात की उसी दिन डायोजन इस दिन मर गया और बड़ी अद्भुत घटना घटी यूनान में कहानी चल पड़ी मरने के बाद मरने के पहले पहली कहानी चल पड़ी थी कि सिकंदर से एक आदमी ने ऐसा कह दिया एक फकीर ने फिर दोनों एक दिन मरे किसी होशियार आदमी ने कहानी चला दी कि बेतरनी पर फिर दोनों का मिलना हो गया आगे सिकंदर से पीछे डायलिस सिकंदर घंटे पर पहले मरा है डायल्जनीस घंटे बाद मरा है सिकंदर ने पीछे खड़बड़ की आवाज सुनी पानी में और किसी का जोर का कहका सुना प्राण कब गए ये हंसी पहचानी हुई मालूम पड़ी ये उसी आदमी की हंसी थी डायलजनीस की डायलजनीस जैसा कोई दूसरा आदमी हंस भी तो नहीं सकता था असल में हम जो हंसते हैं वह हंसना कभी हंसना नहीं होता क्योंकि जिनकी रोने की आदत पड़ी है उनका हंसना भी झूठा ही होता है ऊपर हंसी होती है भीतर रोना होता है हंसी में भी आंसू होते हैं हंसी सदा झूठी होती है, हंस तो वही सकता है जिसके प्राणों तक हंसी प्रवेश कर गई हो और जिसके प्राणों में तो रोना चल रहा हो ऊपर से हंसता हो वो सब मन का बहलावा है वो सिर्फ रोने को बुलाए रखने की कोशिश हंसी है की सिकंदर तो कब गया और सिकंदर ने देखा आज तो बड़ी मुसीबत हो गई पिछली बार जब मिले थे तो सिकंदर तो बास्ता के लिबास में था दाजनीज़ नंगा था आज बड़ी मुश्किल हो गई सिकंदर भी नंगा था और दाजनीज़ तो पहले से नंगा था इस ऋतु तो श्रम की कोई बात न थी पीछे लौट कर देखा हिम्मत बढ़ाने के लिए जरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो भी हंसा लेकिन दाजनीज़ डायजनीज का बंद कर हंसी झूठी हंसियां जिंदगी भर झूठे काम किए मरने के बाद भी झूठी हंसियां करा बन कर ये हंसी सिकंदर गबड़ा गया और सिकंदर ने कहा बड़ी खुशी हुई फिर से मिलके आपसे कितना अद्भुत है ये शायद ही कभी वैतरणी पर एक फकीर का एक नंगे फकीर का और एक सम्राट का मिलना हुआ हो यह पहला ही मौका होगा डायजनीज ने कहा ठीक कहता है तू लेकिन थोड़ी सी गलती करता है समझने में कि कौन है सम्राट और कौन है फकीर सम्राट पीछे है फकीर आगे है क्योंकि तू सब खो के लौट रहा है क्योंकि तूने जो भी पाना चाहा वो सपने का पाना था और मैं सब पाके लौट रहा हूं क्योंकि मैंने सपने तो तोड़ दिए फिर जो बचा उसी को पा लिया सारी दौड़ हमारी सपने की दौड़ है क्या मिलेगा इससे कि एक आदमी बड़ा यश पाले कि बड़ा पथ पाले क्या होगा क्या होगा इससे कि सारे लोग पूजे और आदर दें सम्मान दें कुछ भी तो नहीं हो सकता है और कुछ जो हो सकता है भीतर की खोज से इस पागलपन की दौड़ के कारण वो खोज के लिए समय नहीं मिलेगा लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं आप जो कहते हैं ठीक है लेकिन फुर्सत कहाँ है कब ध्यान करें कब भगवान को खोजें समय कहाँ है सपना सब समय ले लेता आदमी कहता है सत्य के लिए समय कहाँ है अजीब अर्भुतपात है सपने इतने जोर से मन को पकड़े हैं कि वो कहते हैं इंच भर समय मत छोड़ो और क्यों ऐसा करते हैं सपने निश्चित इसलिए कि अगर सत्य की एक किरण भी आ जाए तो एक सपना नहीं सारा सपने का चित्त विसर्जन हो जाता है इसलिए जरा सा भी मौका मत दो दौड़ाए रखो दौड़ाए रखो एक दौड़ चुके ना कि दूसरी लगा दो मन कहता है ये इच्छा चुके ना कि दूसरी पकड़ा दो एक इच्छा चुप भी नहीं पाती कि दूसरी इच्छा के अंकुर फूटने शुरू हो जाते मन कहता है एक खोज बंद ना हो पाए कि दूसरी खोज लगा दो मन कहता है एक सपना टूटे इसके पहले नए सपने जगा दो क्योंकि एक किरण भी सत्य की अगर मौका मिल गया दो सपनों के बीच में सत्य की एक किरण के प्रवेश का तो सब गड़बड़ हो जाए सब गड़बड़ हो जाए गड़ गड़ सपने कितने ही गहरे हों जागरण की जरा सी चोट भी तो उन्हें नहीं बचा सकती तो आज तीसरे तीसरी बैठक में यह कहना चाहता हूं कि अगर जाना है स्वयं की तरफ सत्य की तरफ तो पहले तो यह पहचानना होगा कि क्या क्या है जो सपना है और यह पहचानना होगा कि मैं सपनों को पानी तो नहीं सींचता हूं ये खोज करनी होगी कि मैं सपनों की जड़ें तो नहीं बढ़ाता हूं मैं सपनों को पुष्ट तो नहीं करता हूं मैं कहीं सपनों के ही लिए सपनों में ही तो नहीं जीता हूं ये खोज करनी तो पड़ेगी और अगर ये खोज ठीक चले तो चित्त खुद जानेगा चेतना जानेगी कि यह सपना है और जैसे ही पता चल जाए कि सपना है हाथ ढीले हो जाते हैं सपने को भी पकड़ रखने के लिए ये भ्रांति रहनी चाहिए कि वो सत्य है असल में सपना इतना कमजोर है कि सत्य का धोखा दिए बिना वो आप पर हावी भी नहीं हो सकता अगर झूठ को भी चलना हो तो सच के कपड़े पहनने पड़ते अगर बेईमानी को भी बाजार में गति करनी हो तो तख्ती लगानी पड़ती ईमानदारी ही हमारा नियम अगर झूठे घी को बिकना हो तो सच्चे घी की दुकान खोलनी पड़ती है सपने और असत्य और आसार इतना कमजोर है इतना इम्पोर्टेंट इतना नपुंसक है कि उसे हमेशा सत्य से उधार लेना पड़ते हैं पैर मैंने सुना है कि पहली दफा पृथ्वी बनी और सब चीजें आकाश से उतरी कहानी है भगवान ने सौंदर्य की देवी भी बनाई और कुरूपता की बीवी दोनों भी, भी उतरी और वे दोनों आकाश से जमीन तक आई तो आकाश की देवियां थीं रास्ते की धूल धमास आकाश से जमीन तक आना और फिर जमीन की धूल और जमीन की दुनिया वे दोनों के सब कपड़े सब शरीर धूल से भर गया है श्वेत से भर गया उन्होंने कपड़े रखे एक झील के किनारे स्नान करने को उतरी सुंदरता की देवी तो तैरती हुई दूर चली गई कुरुपता की देवी किनारे पर वापस निकली सुंदरता की देवी के कपड़े पहने और चलती बनी लौट के सुंदरता की देवी ने देखा बड़ी मुश्किल है सुबह होने के करीब आ गई गांव के लोग जगने लगे बागी बाहर आई नंगी है क्या करे उसके कपड़े तो ले गई है कुरुपता की देवी अब कुरुपता के कपड़े भर मौजूद है मजबूरी है उन्हीं को पहन के बागी की कहीं मिल जाएगी रास्ते में कुरूपता की देवी तो कपड़े बदल लेंगे तब से सुना है कि सौंदर्य की देवी तो कुरूपता के कपड़े पहने घूम रही और कुरूपता की देवी सौंदर्य के कपड़े पहने हुए और दोनों का मिलना नहीं हो पा रहा क्योंकि कुरूपता की देवी कहीं ठहरती ही नहीं बाघती रहती बाघती रहती और अब तो बहुत दिन बीत गए अब ख्याल भी छोड़ दिया है सौंदर्य ने असत्य भी यही कर रहा है सपने भी यही कर रहे हैं चलना हो तो सत्य के पैर चाहिए वस्त्र चाहिए सपने भी तभी तक चल सकते हैं जब तक ये ख्याल हो कि वे सत्य हैं अगर ये दिखाई पड़ जाए कि वे सपने हैं तो तत्काल टूट जाते हैं आपने कभी ख्याल किया रात में जब सपना चलता है कभी पता नहीं चलता कि इसलिए सपना है और अगर पता चल जाए तो समझना कि सपना टूट गया अगर पता चल जाए सपने में कि यह सपना है आप फॉरून पाएंगे कि जागरण हो चुका सपना टूट चुका है आप जाग गए तभी पता चल रहा है कि ये सपना है साधक को जो खोज में निकला हो परम सत्य की उसे सपनों की खोजबीन करनी पड़ती है कि क्या क्या सपना है कौन कौन सी बात सपने की है जितना ही होश पूर्वक ये मनन होगा ये विश्लेषण होगा कि ये रहा सपना वही सपना विलीन हो जाएगा और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी साफ होगी बात वैसे वैसे सपने घनीभूत होने बंद हो जाते हैं और चेतना अपने पर विश्राम करती हुई वापस आने लगती वहां जहां सत्य है सपनों से लौटती हुई चेतना सत्य पर पहुंच जाती है और हमारी सारी चेतना सपनों की तरफ भाग रही है सपनों की तरफ हम भागे चले जा रहे हैं और बचपन से लेकर मरने तक पूरा समाज जोर देता है सपनों के लिए छोटा सा बच्चा स्कूल में गया माँ बाप कहते हैं पहले नंबर आना सपना पैदा करना शुरू हुआ इस स्कूल में शिक्षक कहता है नंबर एक जो नंबर एक आएगा वही धन्य बाकी जो पिछड़ जाते हैं सब अभागे दौड़ शुरू हो गई एक छोटे से बच्चे के मन में जहर डाल दिया गया अब वो बच्चा जिंदगी भर इसी कोशिश में रहेगा कि नंबर एक नंबर एक जहां भी जाएगा नंबर एक मुझे नंबर एक खड़े होना है और एक दौड़ शुरू होगी लेकिन कोई पूछे कि नंबर एक किस लिए खड़ा होना मैं? ये तो समझ में आ सकता है कि कोई कहे कि जहां भी तुम खड़े रहो वहां आनंदित होना लेकिन समझाया ही जा रहा है कि नंबर एक खड़े हो तो ही आनंदित हो सकते हो हालांकि अद्भुत बात है कि नंबर एक खड़ा आदमी आज तक आनंदित नहीं देखा गया लेकिन अजीब बंधे हैं कौन नंबर एक आदमी कब आनंदित रहा है और सच तो यह है कि कौन आदमी कभी नंबर एक हो पाया है कहीं भी चले जाओ आगे फिर कोई मौजूद है हमेशा कोई आगे हमेशा कोई पीछे है जैसे एक वर्तुल में एक सर्कल में मनुष्यता भाग रही है जैसे गोल घेरे में हम दौड़ रहे हों कितना ही दौड़ो फिर भी कोई आगे है फिर भी कोई पीछे और आगे जाना है नंबर एक जाना है जीसस ने कहा है धन है वे लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ हैं। गलत कहा होगा क्योंकि हमारे सब शिक्षक हमारी सब सभ्यता हमारी समाज तो कहती नंबर एक चाहे धन में चाहे पद में चाहे ज्ञान में चाहे मोक्ष में कहीं भी नंबर एक सन्यासी भी कोशिश करता है कब जगतगुरु हो जाए किस शंकराचार्य की पीठ पर बैठ जाए और बैठ के ऐसे अकड़ जाता है जैसे कोई मिनिस्टर अकड़ जाता है वैसे वो भी अकड़ जाता है उसकी अकड़ भी अपनी वो भी ऐसे देखने लगता है कि बाकी सब कीड़े मकोड़े वो जगतगुरु और मजा यह है कि जगत से बिना पूछे लोग जगतगुरु हो कैसे जाते हैं कोई जगत से पूछते ही नहीं जगत गुरु हो जाते दम्भ है पीछे सपने हैं पीछे जगत के सम्राट होने की कामनाएं हैं गुरु होने की भी कामनाएं बात वही है सबकी छाती पर चढ़ने की चेष्टा है लेकिन मिलेगा क्या लेकिन दौड़ ये है महत्वाकांक्षा की महत्वाकांक्षा यानी सपना एम्बीशन यानी सपना हम सब महत्वाकांक्षी हैं और जो जितना महत्वाकांक्षी है उतना ही स्वयं से दूर चला जाएगा सत्य से दूर चला जाएगा सत्य उन्हें मिलता है जो महत्वाकांक्षी नहीं है नॉन एम्बिशियस माइंड ऐसा मन जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है जो ना कुछ होना चाहता न कहीं जाना चाहता न कुछ पाना चाहता न किसी के ऊपर बैठना चाहता न किसी का मालिक होना चाहता न किसी का गुरु होना चाहता जो कुछ होना ही नहीं चाहता जो जो है उसे जानना उसमें जीना उसमें खड़ा होना उसमें ही होना चाहता है जो है जिसकी कोई बिकमिन आगे अपने से अलग कोई दौड़ नहीं लेकिन सब दौड़ रहे हैं देखो एक सन्यासी भागा चला जा रहा है उससे पूछो कहा जा रहा है वो कह रहा है कि जब तक हम मोक्ष न पहुंच जाए तब तक, तक। चैन नहीं कहाँ है मोक्ष वो कहता है जितनी दो जोर से दौड़ेंगे उतने जल्दी पहुंचेंगे लेकिन उससे पूछो दौड़ोगे कहाँ जाओगे कहाँ कहाँ है मोक्ष वो कहता है समय खराब मत करवाओ मुझे तेजी से दौड़ने दो जितनी तेज दौड़ोगी उतनी जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा लेकिन ये उसे पता नहीं कि कहाँ है कहा दौड़ रहे हो कहीं मोक्ष बाहर है कि तुम दौड़ोगे पहुंच जाओगे कोई आदमी कहता है मुझे धनी होना है और दौड़ रहा है दौड़ रहा है लेकिन कभी पूछता नहीं कि धन बाहर है हाँ एक धन है रुपए पैसे का लेकिन कोई आदमी कितना ही धन इकट्ठा होकर कभी धनी हुआ है भीतर की निर्धनता तो शेष रह जाती है, धन बाहर इकट्ठा हो जाता है, भीतर की गरीबी भीतर रह जाती है। अकबर का एक मित्र था फरीद एक दिन फरीद के गांव के लोगों ने कहा जाओ अकबर अकबर तुम्हें इतना मानता उससे प्रार्थना करो गांव में एक मदरसा खोल दे एक स्कूल खोल दे फरीद तो कभी कहीं गया नहीं था फरीदने का मैं कभी कहीं गया नहीं मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं लेकिन तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया अगर मैं न जाऊ तो तुम सोचोगे कि गांव के लिए इतना सा काम न किया और अगर मैं जाऊं तो पता नहीं अकबर क्या सोचे क्योंकि अकबर मेरे पास ही मांगने आता है तो मैं उसके पास मांगने जाऊं लेकिन ठीक है तुम कहते हो मैं जाऊंगा फरीद गया सुबह सुबह जल्दी पहुंच गया ताकि दरबार के पहले मिलने गया अकबर भीतर लोगों ने कहा मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं फकीर अंदर गया अकबर नमाज पढ़ के उठा है हाथ जोड़े है परमात्मा से कह रहा है हे प्रभु मेरे धन को और बढ़ा मेरी दौलत को बढ़ा मेरे साम्राज्य को बढ़ाकर फरीद उल्टे पाव वापिस लौट पढ़ा अकबर उठा तो देखा फरीद सीढ़ियां उतर रहा है आवाज दी कैसे आये कैसे चले कुछ गलती हो गई उसने कहा नहीं कोई गलती नहीं तुमसे नहीं गलती मुझसे हो गई उन्होंने कहा क्या गलती आपसे और गलती उसने मैं बड़ी गलत जगह आ गया गांव के लोगों ने कहा कि अकबर सम्राट है और यहां आके हमने देखा कि अकबर भी भिखारी वो अभी मांग ही रहा तेरी मैं कुछ कमी नहीं करूंगा मुझे माफ कर मैं गलत जगह आ गया और फिर तू जिससे मांग रहा अगर मांगना होगा उसी तेरी में कमी नहीं करूंगा मदरसा बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा अकबर को समझे नहीं कहा कैसा मदरसा क्या बात है उसने कहा नहीं अब कुछ बात ही नहीं और फकीर कहने लगा नहीं अब नहीं बनाना मदरसा मदरसे से बड़ी कमी हो जाएगी तेरे पास वैसी कमी है भगवान से मांगना पड़ रहा हम तो गड़बड़ नहीं करते हम फकीर बेकारी के पास आ गए ये पता नहीं अकबर भी अमीर नहीं है में अमीर तो अमीर कभी हो ही नहीं पाता धन बाहर इकट्ठा हो जाता है भीतर का निर्धन बैठा हुआ है वो मांग करता है और लाओ इससे कुछ नहीं होता हमारी गरीबी इससे नहीं मिटती एक धन और भी है वो धन वो धन शायद बाहर के सिक्कों में नहीं पद है एक पद बाहर है कितने ही बड़े पद पर चढ़ जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों का खेल है इससे ज्यादा नहीं छोटे बच्चे होते हैं घर में कुर्सी पे चढ़ जाते हैं अपने बाप से कहते हैं देखो आप से बड़े हो गए बाप हंसता है कि जरूर बिल्कुल बड़े हो गए कंधे पे बिठा लेता है कि बड़े हो गए और बच्चा खुश होता है अक्कल के देखता है कि देखो बड़े हो गए कुर्सी पे खड़े होकर बच्चा बड़ा हो जाता है तो पद की कुर्सी पे खड़े होकर कोई बड़ा अगर हो जाए तो चाइल्डलेस और बचका नहीं जानना चाहिए और तो कुछ बात नहीं होगी आप कुर्सी पे हो गए तो बड़े कैसे हो गए मद्रास में एक मजिस्ट्रेट था अंग्रेज था और बड़ी फिक्र रखता था कि आदमी को पद के अनुसार कुर्सी होनी चाहिए ख्याल तो हम सब रखते हैं लेकिन इतने पागल नहीं वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली मैड बिल्कुल व्यवस्थित रूप से पागल था फिकर तो हम भी रखते नौकर घर में आता है कितना ही बूढ़ा है तो भी कोई नहीं कहता कि बैठिए बूढ़ा आदमी खड़ा है और जवान आदमी बैठा है वो ए तू करके बोल रहा है कि जाओ ये करो वो करो बूढ़ा आदमी से कोई नहीं कहता कि बूढ़ा आदमी दिखाई ही नहीं पाता, वो भी किसी का बाप है लेकिन गरीब का बाप भी किसी का बाप होता है फिर एक पैसा वाला आ जाता है दो कौड़ी का आदमी है लेकिन पैसा उसके पास बहुत है और आप उठ के खड़े हो गए हैं और जी हजूरी कर रहे हैं और बैठिए है और बैठिए है।, है तो दिमाग हमारा भी वही वही उसका था लेकिन वो बड़ा व्यवस्थित था उसने सात नंबर की सात कुर्सियां बना रखी थी आदमी देख के नंबर की कुर्सी बुलवाता था सबसे कमजोर आदमी को तो ऐसे ही खड़ा रखता था बैठने नहीं देता अदालत थी उसकी अपनी कुर्सी पर बैठा रहता था फिर आदमी कोई अंदर आता तो चपरासी से कहा जाओ नंबर एक ले आओ या नंबर दो ले आओ या तीन ले आओ या सात ले आओ सात नंबर की कुर्सियां थी सात नंबर की कुर्सी सबसे छोटे आदमी के लिए थी और आठवें नंबर के लिए कोई कुर्सी नहीं थी उसका ऐसे खड़ा रहना पड़ता था और तो सातवें नंबर की भी कुर्सी क्या थी एक मूढ़ा था एक आदमी आया एक दिन सुबह और यह घटना कहानी नहीं है ये घटना असलियत है और डॉ पट्टा भी सीतारामैया ने अपनी आत्मकथा में लिखी कि वो उस मजिस्ट्रेट से परिचित थे और उस अदालत की पूरे गांव में चर्चा थी एक आदमी अंदर आया बूढ़ा आदमी है लकड़ी चढ़ रहा कपड़े पुराने हैं देखा कि खड़े खड़े काम चल जाएगा, तो खड़े रहने दिया लेकिन उस बूढ़े ने ऐसा हाथ उठा अपनी की, के अपनी घड़ी देखी घड़ी कीमती मालूम पड़ी मजिस्ट्रेट ने फौरन कहा अपने चपरासी को जान नंबर तीन लिया वो तीन लेके आ रहा था तब तक उस बूढ़े ने आप शायद पहचाने नहीं फला गांव का जमींदार राय बहादुर फला राय बहादुर नौकर तीन नंबर की कुर्सी लेकर आ रहा था मजिस्ट्रेशन का रख भीतर रख वापिस भीतर रख नंबर दो की लेके आया नौकर नंबर दो की ला रहा है तब उस राय बहादुर का नहीं आप पहचाने नहीं पिछले मायूद में दस लाख रुपए तो सरकार को दिए थे नौकर तब तक नंबर दो की ला रहा था का अंदर रख अंदर रख नंबर एक की लेकर आया उस बूढ़े आदमी ने कहा मैं खड़े खड़े थक गया आखिरी नंबर की बुला लो क्योंकि मैं दस लाख रुपए और देने के ख्याल से आया हूं आदमी ऐसे नापा जाता ये आदमी रहता अगर इसके पास रुपए ना होते तो आदमी दूसरा होता अगर इसके पास अच्छी घड़ी ना होती तो आत्मा दूसरी होती अगर इसने दस लाख रूपये न दिए होते तो तो बस ये कुछ ना था फिर ना कुछ था फिर कुछ मतलब करना था ये हमारा मूल्यांकन है हम सपने तौल रहे हैं कि सत्य तौल रहे हैं सत्य तो आदमी उसके भीतर की आत्मा वो जो है ये सपने कि उसके पास कैसी घड़ी कैसा मकान है कैसी पदवी ये सपने हैं जो चारों तरफ से जुड़े लेकिन हम सब सपने ही पहचानते हैं क्योंकि हम खुद उन्हीं सपनों में जीते हैं उन्हीं का आग्रह रखते हैं वही हम होना चाहते हैं सपनों की दुनिया कपड़ों की दुनिया है सपनों की दुनिया बाहर की आंखों की दुनिया है भीतर कोई सपना नहीं है सब सपने बाहर हैं। लेकिन जो तोड़ेगा इनको जागेगा इनसे लौटेगा भीतर की तरफ तो हमें देखना ये दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं एक एक को ये जानना चाहिए कि मैं भी तो एक ड्रीमर एक सपना देखने वाला नहीं हूं स्वप्न दर्शक एक स्वप्न निर्माता मैं भी तो सपने नहीं बना रहा हूं सब बना रहे हैं हम कितने कितने सपने हैं हमारे क्या क्या हो जाने की इच्छा है क्या क्या बन जाने का ख्याल है क्या क्या कभी कभी हम बन ही जाते हैं कौन नहीं है जो कभी रास्ते पे चलते चलते एकदम राष्ट्रपति नहीं हो जाता कई दफा मन होने लगता है कि पड़ोस के लोग कुछ सोचेंगे नहीं मेरे बाबत कोई संसद में कहेगा नहीं कि फला आदमी को बना दो अब क्या लाई जाता है कौन नहीं बन जाता मन ही मन में क्या नहीं बन जाता किसको लॉटरी नहीं मिल जाती सड़क पर चलते चलते कि लाख रूपये मिली गए मेरे एक मित्र थे डॉक्टर्स दिन रात क्रॉसवर्ड वर्ड पजल भरते थे दिन रात और लाखों से नीचे नहीं उतरते थे दवाखाना तो चलता नहीं था क्योंकि वैसे आदमी का क्या दवा खाना चले जब भी मरीज पहुंचे तब वो अपनी पहेली भर रहे मरीज से कह रहे हैं कि रुको क्योंकि वहां लाखों का मामला है दो रुपए की फीस के लिए कौन पंचायत में पड़े मैं भी कभी कभी वहां जाता था हर महीने उनको लाखों मिलते थे मिले तो कभी नहीं थे फिर तारीख खो जाती थी फिर मामला दूसरी भरने लगते थे एक दिन मुझसे बोले कि इस बार तो बिल्कुल पक्का है ये एक लाख रुपए निश्चित रहे मैंने कहा कि अगर एक लाख मिल जाए तो एक काम करना गांव की लाइब्रेरी के लिए कुछ चंदे की जरूरत है कुछ उसमें दोगे सोचने लगे कि कितना दें बड़ी मुश्किल से बोले कि पांच दे दें एक लाख मिलने को थे पांच लाख ऐसा कष्ट मालूम पड़ा मैंने कहा नहीं ज्यादा हो जाएंगे पांच लाख आपका मन बहुत भारी आप कहते तो ठीक गरीब आदमी हूं पांच लाख भी पांच हजार भी बहुत मुश्किल है ढाई हजार पक्का बिल्कुल ढाई हजार दे दूंगा मैंने कहा लिख के दे दो बदल जाओ लिखते वक्त कहने लगे कि ढाई हजार और किसने क्या दिया गांव और कौन कितना दे रहा है बड़े सेठ गाँव के जो है वो कितना दे रहे हैं तो केवल दो सौ एक रुपया दे रहे हैं गरीब डॉक्टर को आप ढाई 201 वो देते हैं तो 201 मुझसे ले एक अभी वो मिलने वाली है पहले अभी मिलने गई वो मिलने वाले हैं लाखों में मामला बिल्कुल पक्का जैसी मर्जी लिख दो तो लिखने की क्या बात है आपसे बात हो गई दे देंगे मैं तो कब सप करके वापस लौट आया हंसता हुआ सोचता हुआ कि आदमी भी कैसा है आदमी कैसा है कैसा दिमाग है रात को कोई 11 बजे मैं अपनी छत पर सोया था गर्मी के दिन थे नीचे से उन्होंने आवाज दी कि सुनिये इनका क्या मामला है उन्होंने कहा देखिए इस बार रहने दीजिए अगले बार जब मिलेगा तब देख लेंगे वो 11 बजे रात तक सोच के फिर आए वापिस आधा मील फासला था मेरे और उनके घर मैंने कहा आप सुबह बताते थे उन्होंने कहा नींद ही नी नहीं आई कि अगली बार पक्का मानिए वो मिली तो है ही नहीं अगली बार का तो सवाल नहीं उठा लेकिन आदमी कैसे जीता है और हम सब ऐसे जीते उन पर हंसना मत क्योंकि वो आदमी कोई खास नहीं है बिल्कुल हमारे ही हमी जैसे आदमी हम सब ऐसे जीते हैं बिल्कुल ऐसे जीते ये जो चित्त है ऐसा जीने वाला चित्त सत्य को जान सकता है कौन आदमी है जो सपने खड़े नहीं किए हुए हैं कितने दूर तक खड़े किए हुए कौन आदमी है जिसने सपनों की नावें नहीं चला दी है सागरों में अब कागज की नाव भी कमजोर होती है लेकिन सपने की नाव तो और भी कमजोर होती कागज की नाव तक डूब जाती सपने की नाव तो चलती ही नहीं लेकिन सब चला रहे हैं फिर जब नावें डूबती हैं तो दुख होता है तब हम जल्दी दूसरी नावें बना लेते हैं एक डूबी हमने दूसरी बनाई एक एक क्षण में व्यक्ति को सजग होकर जांच करनी पड़ती भीतर की कहां-कहां सपना और दिखाई भर पड़ जाए कि ये सपना रहा सपना तत्ण गिर जाएगा ये पता भर चल जाए कि ये रहा सपना मेरा मैं सपने में चला सपना फौरन गिर जाएगा बैठे कुर्सी पर बैठे और दिमाग सपने देखने लगा दिवास्वप्न चल रहे हैं ये जो चित्त की दशा है ये ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है ड्रीमिंग माइंग जो है सपने देखने वाला चित्त जो है वो ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है ध्यान में वो जाता है जो स्वप्न तोड़ देता है लेकिन पहचान हमें नहीं है दूसरे की बात तो हमें पहचान में आ जाएगी कि हाँ यह आदमी सपना देख रहा है लेकिन हम अपनी तरफ जब जांचने जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम सपने देख रहे हैं हर आदमी जब निकलता है अपने घर से तो देखें कि आईने में सजता है समर्थता है बनता है इसी ख्याल में है कि सारा गांव उसको देखेगा हालांकि किसी को फुर्सत से गांव में देखने की कि किसी को इतना तैयार होकर जा रहा इतनी तैयारी देखता जब मैं देखता हूं इतनी तैयारी हो रही तब मेरे मन में बड़ा दुख होता है कि गाँव के लोग तो बड़े कठोर हैं कोई देखेगा नहीं ये बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है ये निकल जाएगा और गाँव के लोगों को फुर्सत कहाँ वो खुद अपनी तैयारी करके आए हैं वो चाहते हैं कोई दूसरा देखे अब बड़ी मुश्किल कौन किसको देखे एक बाप अपने बेटे ऐसी कह रहा था की भगवान ने तुम्हें बनाया है इसलिए की तुम दूसरों की सेवा करो पुराना जमाना होता तो बेटा मान लेता अब बेटे काफी समझदार है उस बेटे ने कहा समझ गया कि भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं दूसरों की सेवा करूं मैं ये पूछता हूं भगवान ने दूसरों को किस लिए बनाया है ये भी तो पता हो जाना चाहिए ना कि उनको दूसरों को किस लिए बनाया हुआ अगर उनको भी दूसरों की सेवा के लिए बनाया है तो बड़ी जाल पैदा कर दिया कि हम उनकी सेवा करें वो हमारी सेवा करें इससे तो बेहतर ही है कि हम अपनी अपनी सेवा कर लें हर आदमी निकल रहा है घर से कि दूसरे उसे देखे हर आदमी दूसरा भी इसलिए निकला है कि दूसरे उसे देखे इससे तो अच्छा है कि हम अपना अपना आईना अपने साथ रखें और जब तबीयत ये तो देख ले कुछ होशियार स्त्रियों ने रखना शुरू कर दिया है ये जो पुरुष है ये उतना होशियार नहीं है या उतना हिम्मतवर नहीं है कौन किसको देखे किसको फुर्सत लेकिन क्या सपना देख रहे हैं फिजूल? अगर 10 लोगों ने सड़क पर झांक के भी देख लिया तो मतलब क्या है क्या होगा लेकिन एक सपना है कि सारी दुनिया मुझे देखे लेकिन किस लिए और जरूरत क्या है मतलब क्या है प्रयोजन क्या है और फायदा क्या है और होगा क्या पर हमें ख्याल में नहीं है कि जब हम जूते का बंध भी लगा रहे हैं जब टाई कस रहे हैं तब तो पता नहीं किस काल्प में दुनिया में जी रहे हैं कि कौन देख लेगा कपड़े को भी हम कोई तन ढकने के लिए नहीं पहन रहे हैं कपड़े कपड़े भी कुछ और मतलब भी रखते हैं तन ढकने के लिए तो कोई भी कपड़ा भी काम दे सकता है लेकिन तन ढकने का सवाल नहीं है इतना सवाल कुछ और है तन ढकना बिल्कुल गौण हो गया है मामला कुछ और है सच तो यह है कि बहुत कम लोग शरीर को ढकने के, के लिए कपड़ा पहन रहे हैं शरीर को प्रकट करने के लिए कपड़ा पहना जा रहा तो जो कपड़ा शरीर को जितना प्रकट करता हो उतना बढ़िया कपड़ा समझा जा रहा है इसलिए तो कपड़े एकदम चुस्त होते चले जा रहे हैं आदमी की जान निकल रही भीतर और कपड़े कसते चले जा रहे हैं क्योंकि कसे हुए कपड़े में से शरीर दिखाई पड़ता नहीं तो दिखेगा नहीं तो जान निकली जा रही है अगर आदमी को देखे उसकी हालत देखे जितना कपड़ा कसता चलाता भीतर जान निकल रही लेकिन संयम साथे हुए संयम साथे हुए चले जा रहे हैं पश्चर्या कर रहे हैं गर्म मुल्क है आदमी टाई कसे हुए फांसी नहीं लगा लेते गरम मुल्क है आदमी जूता और मोजा पहने हुए सच्चाई में जी रहे हो कहा जी रहे हो पूरे वक्त मालूम कोई दूसरा मूल्य काम कर रहा है गाली को एक दफा बहादुर शाह जफर ने बुलाया निमंत्रण के लिए सम्राट ने अगाल तो गरीब आदमी है जो तो पुराने कपड़े हैं, कभी है और कभी अब तक अमीर तो नहीं हो सका कभी अमीर हो सके इसके अभी बहुत जमाने में देर है कभी तो अमीर नहीं हो सकता सिर्फ चोर अमीर हो सकते हैं। कभी कैसे अमीर होगा हाँ अगर कभी भी चोर हो यानी दूसरों की कविताएं चुराता हो तो हो सकता है लेकिन वो गालिब तो गरीब आदमी है कविताओं के लिए कुछ मिलता है सम्राट ने बुलाया है तो चल पड़ा मित्रों ने कहा पागल हो गया ये कपड़े पहन के जा रहा हो दरवाजे के भीतर दरबान घुसने नहीं देगा गालिब ने कहा मुझे बुलाया है कि मेरे कपड़ों को नहीं माना कुछ ना समझ नहीं मानते ना समझी रहा होगा गालिब समझदार तो समझदारी यानी चालाक, यानी कलिंग, कनिंग वो जितने चालाक थे वो तो ठीक कह रहे थे वो कह रहे थे कोई पहचानेगा नहीं तुम कहां जा रहे हो कपड़े पहनते सम्राट ने तुम्हारी कविताएं सुन ली हैं, कविताओं की खबर पहुंच गई है लेकिन दरबार को क्या पता नहीं माना गालिब चला गया द्वार पर जाकर बोला कि मुझे भीतर जाने दें मैं सम्राट का मित्र हूं उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रण भेजा है पहरेदार ने जवाब तो नहीं दिया एक धक्का दिया और कहा कि जितने भी गांव के भिकमंगे सभी सम्राट के तो उस दिन भर यही परेशानी फिर कोई आ गया जो देखो वही महल में जाने को आज रस्ते पर लगो अपने गालिब की तो समझ के बाहर हो गया कहा सोचा कि मित्र ही ठीक कहते थे वापस लौट पड़ा मित्रों से कहा तुम ठीक कहते थे उधार कपड़े ले आओ पड़ोस पास से उधार कपड़े मांग लाए गए अच्छा कमीज है कोट है कुर्ता है पगड़ी है जूते हैं सब उधार उधार कपड़े पहन के चल पड़ा गाली अब बड़ा जचरा है उधार आदमी बहुत जस्ते। अब जो भी देखो वही झांक के देख रहा है उस तड़क पर कौन जा रहा है दरबार झुक के नमस्कार करने लगा क्या आइए अंदर आइए आप कौन हैं गालिब ने कहा ये वो कुछ समझाने की क्या मतलब डर के मारे कि कोई बड़ा आदमी भीतर जाने दिया गालिब ने कहा ये वो दरबार समझाने की क्या मतलब है कहा अच्छी बात भीतर जाइए इतना बड़ा आदमी है सोने की जंजीर लटकी हुई है अब ये थोड़ी पता लगाना पड़ता है कि जंजीर किसकी है किसी की हो लटकी होनी चाहिए और जिस पर लटकी है उसी की है और क्या इसका ज्यादा और क्या सबूत हो सकता भीतर गया गालिक सम्राट बड़ी देर परेशान हो गए समय गुजर गया कहा कि बड़ी देर लगा दी गालिब ने कहा कि नहीं देर नहीं लगाई कुछ जरा अड़चन में फंस गया कुछ ना समझी में फंस गया कुछ भूल चूक में पड़ गया समझदारों की न इससे देर हो गई सम्राट को समझाने की वो क्या बातें कर रहा है फिर कहा अच्छा बैठी बहुत देर हो गई खाना सामने रखा है खाना उठाया है गालिब ने और पगड़ी से बोला कि ले पगड़ी खा कोट से बोला कि ले कोर्ट खा सम्राट ने कहा क्या करते हैं आप आपके खाने की बड़ी अजीब आदतें मालूम होती है। ये क्या कर रहे हैं गालिब ने कहा मैं तो बहुत देर पहले भी आया था मैं तो लौट गया अब तो कपड़े आए अब कपड़े ही भोजन करेंगे माफ करिए आदत का सवाल नहीं मैं हूं ही नहीं मैं तो जा चुका वापस इस बार कपड़े ही आ गए कपड़े खाएंगे कपड़ों से मिलिए बातचीत करिए गले लगिए ठीक कहा उसने कपड़े ही है और उन्ही कपड़ों में हम सब जी रहे हैं और सब झूठे कपड़े हैं वो जो भीतर जो सच है वो तो दब गया है सपनों के बहुत कपड़े हैं पद के प्रतिष्ठा के मान मर्यादा के ज्ञान के पांडित्य के त्याग तक के कपड़े एक आदमी देखो जरा त्याग कर दे तो कैसा आकड़ के चलता है क्या कर रहे हैं आप उन्होंने सात दिन का उपवास किया है तुम्हारी किस्मत खराब भूखे मरो जो तुम्हें करना हो करो लेकिन अकड़े किस लिए जा रहे हो तुम सात दिन उपवास करो तो इसमें किसी का क्या कसूर है बैंड बाजा बजा के गांव के बच्चों की परीक्षा क्यों खराब कर रहे हो यह अकलक इसलिए तुम्हारी मौज है कि तुम सात दिन सात बार खाओ दिन में या सात दिन बिल्कुल मत खाओ नहीं लेकिन वो सारी दुनिया को खबर करके बता रहा है कि मैंने सात दिन उपवास नहीं किया मैं कोई खास आदमी हो गया खूब सपनों में जी रहे हो भूखे मरने से कोई खास हो जाएगा सब तरह के न मालूम किस किस तरह के हम इस तरह की बातें जिनका जिनका जीवन के सत्य तक जाने से कोई संबंध नहीं लेकिन जीवन को झुठलाने और असत्य करने से बहुत संबंध है उनसे हम बंधे अगर इनसे हम बंधे हैं तो हमारी यात्रा ध्यान की तरफ नहीं हो सकती इसलिए दूसरी बात अभी जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा जागें कि हमने क्या क्या सपने देखें और उनको क्षमा करें जाने दें बड़ा बुरा लगेगा मन को क्योंकि सपने उखड़ते हैं तो बड़ी चोट पड़ती क्योंकि सपने ही सब कुछ रहे वही हमारी संपत्ति वही हमारा प्राण वही हम सपने उखड़ते हैं तो जान निकलती है वही तो सब कुछ है उखड़ गए तो हम तो कुछ न रह जाएंगे नंगे ना कुछ कुछ हमारे पास बचेगा नहीं कपड़ों के सिवा और क्या है ख्यालों के सिवा और क्या है चारों तरफ बंधी हुई बातचीत के सिवाय और क्या है हमारे पास वही संपदा है वही प्राण है वही हमारी आत्मा हो गई है उसको ही कहते हैं छोड़ दें, तो गए फिर हम खो जाएंगे लेकिन जो खोने को राजी है वो पाने का हकदार हो जाता है जो अपने को मिटाने को राजी है वो स्वयं होने का अधिकारी हो जाता है और अपने को मिटाना क्या है मिटता केवल वही है जो मिट सकता है सपना ही मिट सकता है वो तो मिटी नहीं सकता जो है सत्य तो मिट नहीं सकता इसलिए उखाड़ उखाड़ के भीतर से जहां जहां मालूम पड़े कि यहां यहां मैंने देखा स्वप्न और बांध लिया भवन कल्पना का वहां वहां गिरा देना वहां वहां मिटा देना सब तरफ कर देना जैसे बच्चे नदी की रेत पर इकट्ठे हो जाते हैं रेत के घर बनाते हैं और लड़ते हैं कि मेरे घर से दूर रहना अपना टांग दूर रखो अपना पैर दूर रखो मेरा घर न गिर जाए एक तो रेत का घर बनाते हैं फिर दूसरों से कहते हैं दूर रहो कोई पास मत आ जाना मेरा रेत का घर मेरा घर गिर ना जाए एक तो रेत का घर बनाते हो फिर गिरने से डरते हो फिर दूसरा कोई पास ना आ जाए फिर अगर एक बच्चे का पैर दूसरे के बच्चे के घर पर पड़ जाए तो झगड़ा हो जाता है मारपीट भी हो जाती कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं खून भी निकल जाता है सिर भी फोड़ दिए जाते कोई पूछे कि क्या कर रहे हो रेत के घरों के लिए सिर फोड़ रहे हो कपड़े फाड़ रहे हो मार रहे हो और फिर सांझ हो गई है और सूरज ढलने लगा है और माँ की घर से आवाज आती है कि लौट आओ खाने का वक्त हो गया और लड़के अपने घरों में खुद ही पैर मार के भाग जाते हैं और रेत पे सब पड़ा रह जाता है जिसके लिए लड़क है वो सब वहीं छूट जाता है लेकिन लड़कों की जो बात है वही बूढ़ो की भी है जिंदगी की रेत पर बहुत घर बनाते हैं सपनों के फिर लड़ते हैं पड़ोसी से इससे उससे बदलते हैं मुकदमे हैं। और न मालूम क्या क्या जाल है औकाहे का जाल है कि कुछ रेत के घर मैंने बनाये कुछ रेत के घर आपने बनाए एनक्रोचमेंट हो गया है मेरा घर आपके घर पे चल गया है आपका घर थोड़ा मेरे घर के घर आ गया आपका छप्पड़ थोड़े मेरे घर के भीतर आ रहा है एनक्रोचमेंट एक दूसरे के सपने में घुस गया है सपना जान निकल रही अदालते है, अदालतें खड़ी वहां देखें ढोंग कैसा आदभ है न समझ लड़ रहे हैं और अदालतों में और ना समझ बड़े मोर मुकुट बांधे हुए बैठे फैसले दे रहे हैं और मजा ये है कि किस बात पे लड़ रहे हो क्या लड़ रहे हो ये अगर बोध थोड़ा जगह कोई दूसरा नहीं जगा सकता है ये तो आपको ही इंच इंच अपनी जिंदगी देखनी पड़ेगी कि किस बात के लिए जी रहा हूं किस बात के लिए लड़ रहा हूं क्या बना रहा हूं क्या खोज रहा हूं क्या होने की आकांक्षा कर रहा हूं और अगर इसकी खोज जारी हो अचानक ऐसी शांति भीतर आनी शुरू हो जाएगी ऐसा दिखने लगेगा साफ ये रहा सपना ये गया सपने गिर जाएं और सत्य प्रकट हो जाता है सत्य सदा से है सपनों में दबा है जैसा कल मैंने कहा और सत्य कहीं सपनों में दब सकता है वो ऐसे ढंग से दबता है जैसे चांद कुएं में उलझ जाता है सच तो नहीं दब सकता सत्य कैसे सपने में दब सकता है हाँ सपने के कुएं में चांद का प्रतिबिंब फ़स सकता है और चांद ऊपर भागा चला जा रहा है वो जो हम हैं असली में भीतर वो तो सदा बाहर है लेकिन हमारे चारों तरफ सपने का जाल गूंठा है सपने की जाल में परछाई बन रही है परछाई फ़स गई है अब परेशान है ध्यान का अर्थ है इस परछाई को तोड़ देना परछाई से हट जाना उसको जान लेना जिसकी परछाई अब हम रात के प्रयोग के लिए बैठेंगे दो मिनट समझने क्या करेंगे सच तो यह है कि करना कुछ नहीं है ना करने की हालत में सब छोड़ देना है एक दस मिनट के लिए सब छोड़ के हम बैठेंगे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे आंख बंद कर लेंगे और एक ही बात देखने की कोशिश करेंगे कि सब मुझसे बाहर है और जो भी मुझसे बाहर है वो सपना है मैं जो भीतर हूं अकेला में विचेतना कॉन्सियसनेस मेरी आत्मा मेरा जो साक्षी होना है वही सत्य है और धीरे दीर धीरे उस साक्षी में स्थिर हो जाना है थिर हो जाना हो जाता है एक बार साफ ख्याल में आना शुरू हो वो ख्याल में आ जाएगा फिर 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा फिर आप सिर्फ साक्षी होकर रह जाएंगे थोड़े थोड़े फासले पर बैठे कोई किसी को छूता ना हो एंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं कोई किसी के भीतर नहीं घुस जाना चाहिए ना किसी को छूना चाहिए थोड़े थोड़े हट जाएं, और कोई बातचीत ना करे कोई बातचीत ना करे किसी को जाना भी हो तो भी 10 मिनट बैठ के जाए ताकि दूसरों को कोई डिस्टरबेंस ना हो आपको ना भी करना हो तो बाहर चुपचाप बैठ जाएं, लेकिन आप जाने की फिक्र न करें कोई भी क्योंकि दूसरों को बाधा पड़ेगी आप जितनी देर तक जाएंगे उतनी देर तक गड़बड़ जारी रहेगी दूसरों को ख्याल रखकर भी बैठ जाए अगर किसी को जल्दी भी जाना हो तो भी दस मिनट चुपचाप बाहर बैठ जाए और अलग अलग फैल जाए कहीं भी बैठ जाएं